मंत्राथ सहनावतु सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विना विषा वही ओम शांति शांति शांति नमस्ते जी आइए आपका पातंजल दर्शन पाठ में स्वागत है यस्य छाया अमृत यस्य मृत्यु परमात्मा की जो छाया है परमात्मा का जो आशीर्वाद है वही जो है अमृत है अभी हम जो है योग दर्शन के संबंध में पढ़ना विचार किए हैं पढ़ना शुरू किए हैं यह ईश्वर की ही कृपा के कारण ईश्वर के ही छाया के कारण तो इसमें जो है पातंजल योग दर्शनम इस पुस्तक का नाम है योग दर्शन और ये पातंज है पातंजल का मतलब होता है कि पतंजलि के द्वारा कृत है पतंजलि के द्वारा प्रकाशित है पतंजलि ने इसको प्रकट किया है पतंजलि ने गुरु परंपरागत से जो प्राप्त किया उसको लिखा है तो पतंजलिना कृतम इति पातंजलम तेन कृतम पतंजलिना पतंजलि है उसका तृतीया में करेंगे पतंजलिना कृतम इति पातंजलम पतंजलि के द्वारा कृत पतंजलि के द्वारा बनाया गया जो भी ग्रंथ है वह पतंजल है और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि पतंजलिना प्रोक्तम इति पातंजलम पतंजलि के द्वारा जो प्रोक्त है पतंजलि के द्वारा जो कहा गया हुआ है वह पातंजल है अष्टाध्याय का सूत्र है एक है तेन कृतम दूसरा है तेन प्रोक्तम तो तेन प्रोक्तम जो है तेन कृतम जो है तो पतंजलि के द्वारा जो कृत है बनाया गया हुआ शास्त्र है या पतंजलि के द्वारा जो प्रोक्त शास्त्र है कहा हुआ जो शास्त्र है वह पातंज शास्त्र हो गया तो इसको इस रूप में समझना है किया हुआ या प्रोक्त का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो है उनका खुद का ये उहा है सो नहीं है कोई भी व्यक्ति जब तक पूर्व वाले गुरु से न पढ़े जैसे हमने किसी से पढ़ा किसी गुरुजी से पढ़ा हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने किसी से पढ़ा उन्होंने किसी से पढ़ा उन्होंने से से किसी पढ़ा ऐसे करते करते करते चलेंगे तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी हुए और उस ब्रह्मा जी ने भी किसी से पढ़ा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा से पढ़ा और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा भी किसी से पढ़ा वह परमात्मा से पढ़ा की अग्नि हाँ जी ये परंपरा से मैंने परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में समस्त ज्ञान समस्त ज्ञान जो है काव्य रूप में वह जो है अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया और उस अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ने ब्रह्मा जी को दिया और फिर ब्रह्मा जी की परंपरा से ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी उसका प्रचार किया जो भी उस वेदों के के मतलब को लोगों को बताया वह उपदेश का नाम शास्त्र हो गया वह उपदेश शास्त्र हो गया तो गुरु परंपरा पूर्वे शाम गुरु काले नाना बच्चे सृष्टि के आदि में जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा हुए उनके भी जो गुरु गुरु परम पिता परमेश्वर तो उस गर, गुरु परंपरा आज जो योग का उपदेश दिया जा रहा है वह हमारा नहीं है वह वास्तव में गुरुओं का गुरुओं के भी गुरुओं का है परम पिता परमेश्वर जो सबका गुरु है उनका है और उन्होंने समस्त ज्ञान दिया अग्नि वायु अंगिरा को वह जो परमात्मा है वह कवि है वह परमात्मा जो है कवि है क्रांत कवि मनीषी परिहो स्वयं तो वह परमात्मा कवि है वह परमात्मा कवि है और कवि जो होता है जो जानता है कुशब्द कविज का जो रूट है वह जो है कुशब्द से बन जाएगा तो वहां पर जो है कवि का अर्थ हुआ कांतदर्शी कवि का अर्थ जो ज्ञान स्वरूप है तो वह कवि परमात्मा है और कवि जो कुछ भी करता है बनाता है प्रकाशित करता है जो उसका नाम काव्य होता है कवि की जो कृति है काव्य है कवि कृति मैंने कृतमिति काव्यम कवि का जो कृति है कवि के द्वारा जो किया हुआ है कविना काव्यम कवि के द्वारा जो कुछ भी बनाया हुआ वो काव्य है तो परमपिता परमेश्वर कवि है और उनके द्वारा बनाया हुआ तो उनके द्वारा दो चीज बनाया गया एक जो है ऋतम च सत्यम चा अभिर्धा तपोध्य जा वह परमात्मा जो है अपनी सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य से रित जगत और सत्य जगत को बनाया तो ऋत जगत जगत जो है ये भी एक काव्य है और सत्य जो जगत है वह भी काव्य है तो इसमें अंतर क्या आएगा दोनों में रित और सत्य हम बता रहा हूं रित जगत और सत्य जगत ऋत जगत जो हो गया ज्ञान जगत हो गया ऋत जगत के अंतर्गत वेद आ गया और सत्य जगत के अंतर्गत संसार आ गया तो ये परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से ये ऋत जगत ये जो ज्ञान जगत है जो वह उसको बनाया उसको प्रकट किया और सत्य जगत जो है यह प्रकृति प्रकृति प्रकृति महान तो प्रकृति के अंदर जब परमात्मा ने अपने शक्ति दिया उससे उसमें जो हुआ, विषमताएं आई, जब तक समता थी तब तक तो प्रलय था तब तो प्रकृति था वह प्रकृति बड़े सतम की साम्यवस्था ही प्रकृति है और परमात्मा ने उसमें शक्ति दिया अपना सामर्थ्य दिया तो को जब बनाने की जब उनके अंदर इच्छा हुई अर्थात इच्छा बने इण शक्ति स्वाभाविक है तो वो जो है सामर्थ्य से फिर उसमें विषमताएं आई और जो विषमताएं आई तो उससे सबसे पहले महातत्व बना महातत्व से अहंकार बना अहंकार से पंचन इत्यादि कहने का प्राय है कि वहां महातत्व से लेकर के सूर्य पर्यंत सूर्य पूरा ब्रह्मांड ये भी परमात्मा की कृति है तो ये भी काव्य है तो एक इसको कहेंगे दृश्य काव्य इसका नाम क्या है जी दृश्य काव्य, ये जो दृश्य जो देखने योग्य है जिसको हम देखते हैं तो ये दृश्य काव्य है तो काव्य दो तरीके का हो गया एक दृश्य काव्य है और दूसरा जो काव्य है जो श्राव्य है जो सुन करके हम करते हैं जो मने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ने सुना परमात्मा से परमात्मा ने उसके भीतर में ज्ञान दिया और उससे सुना ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से सुना अन्य ने तो आज तक सुनते सुनते सुनते हमारे पास आया और हम आपको सुना रहे तो यहाँ पर जो पतंजलि के द्वारा जो कृत है इसको जो समझना है उस रूप में समझना है की ये पतंजलि जी का स्वयं की ऊहा नहीं है स्वयं की युवा नी है वो तो परंपरा से पढ़ा उसमें साधना की उन्होंने अनुभूति की जो सृष्टि के आदि से चला रहा है अनुभूति उन्हीं को उन्होंने प्रकाशित किया अनुशासन शब्द आगे कहा है तो अस्तु पतंजलि योग दर्शन का मतलब हुआ की पतंजलि के द्वारा बनाया गया हुआ पतंजलि के द्वारा कृत जो योग संबंधी दर्शन है वो पातंजल योग दर्शन है योग संबंधी जो ज्ञान है वह पातंजल योग दर्शन है समझ गए जी और इस पातंजल योग दर्शन में चार विभाग है जिसका नाम पाद है और चार जो पाद है चार विभाग जो है वह पहला विभाग है पहला जो पाद है उसको कहते हैं समाधि पाद दूसरा जो पाद है जिसका नाम साधन पाद तीसरा जो पाद है जिसका नाम विभूति पाद और चौथा जो पाद है जिसका नाम है कैवल्य पाद तो साधन समाधि पाद साधन पाद विभूति पाद और कैवल्य पाद ये चार है चारों मिलकर के एक हो गया और उस एक के चार डिवाइड हुए पाद का मतलब होता है कि वन फोर्थ क्वार्टर पाद का मतलब होता है वन फोर्थ तो वन फोर्थ जो हुआ इसका सीधे लिटरल मीनिंग नहीं है वन फोर्थ समझिए इसका सीधे भाव है फलित अर्थ है वन फोर्थ इसका सीधा जो माने इसका जो लिटरल जो मीनिंग है इसका जो हम पादा शब्द के रूट में यदि जाएंगे पादा शब्द के यदि गर्भ में जाएंगे अंदर जाएंगे तो पादा का रूट है पद पद इज मान पादा इज डिराइव फ्रॉम पद पादा जो शब्द डिराइव्ड हुआ है वह पद से हुआ है पद और पद का अर्थ है गति पद गु गति अर्थ में पादा शब्द का प्रयोग है समझ गए और गति का क्या अर्थ क्या है जी गति का अर्थ है जो सब मान मोशन होता है जो गति है तो वैसे गति के तो तीन अर्थ है ज्ञान गमन प्राप्ति ज्ञान गमन प्राप्ति तो इसके आधार पर तो यहां पर पादा जो है कोई आवश्यक नहीं है कि सब में जो है तीनों अर्थ घटे तो पादा का अर्थ वैसे अर्थ हुआ पैर धा का अर्थ यहाँ पर क्या अर्थ हुआ जी पैर क्यों क्योंकि इससे हम चलते हैं गच्छती, अनेन। या गम्यते गम्यतेन इसके द्वारा चला जाता है पैरों के द्वारा चला जाता है इसलिए इसका नाम पाद है पाद है। है। इसलिए इसका नाम पाद है तो पैरों के द्वारा चला जाता है इसलिए इसका नाम पादा है तो यो, योग यौगिक शब्द के आधार पर तो जिससे व्यक्ति चलता है उसका नाम पादा है गाड़ी का नाम पादा हो जाएगा क्योंकि गाड़ी से भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है है ना जी बुद्धि से भी व्यक्ति चलता है मन इत्यादि के द्वारा भी व्यक्ति चलता है जब जिसका व्यक्ति का पैर खराब हो जाए तो फिर क्या करता है मन से ही चलता है नहीं चलता है। कोई साइंटिस्ट था न? अभी है भी कि नहीं पता नहीं जिसका पैरालिसिस था परंतु वह जो है क्या कहते हैं हाकिन्स। हाकिन्स। तो जो है उसका पैरालिसिस है परंतु वह मन से ही तो सबसे बड़ा चलता है है ना जी तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिससे व्यक्ति चलता है उसका नाम पाधा है ऐसे जिससे व्यक्ति ज्ञान मान जानता है जिससे व्यक्ति जानता है वह भी पाधा हो जाएगा और जिससे व्यक्ति किसी भी चीज को प्राप्त करता है वह अभी पादा हो जाएगा परंतु तो यहाँ प्रसंग बस प्रसंग जो है तो वह पादा का जो है कि पद्य गम्य जिससे व्यक्ति चलता है उसका नाम पादा है तो पैर का नाम हो गया पादा अब यहां पर जो है यहां पर पादा क्वार्टर अर्थ में कैसे आया तो क्वार्टर अर्थ में इस रूप में आया कि जैसे गाय है अपने यहाँ पर गाय का ही ज्यादातर उदाहरण दिया जाता है तो गाय ही पूजनीय है पूजनीय है तो वहां पर जो है गाय के क्या है पाद हमारे पैर तो हम जो गाय को देखते हैं तो गाय को किसी ने देखा कि भाई इसके चार पैर हैं। है बरे काउ हैज फोर तो पाद फोर मतलब ले गाय के जो है चार पैर है तो चार जो पैर हैं, वह हरेक का नाम पैर है हरेक का नाम पाद है है ना जी? तो चार जो हुआ, चार, चार मिलकर के एक हो गया चारों मिलकर के उसका जो चौथा जो हुआ हुआ भी पादा है माने गाय के पहला पैर भी पैर पादा है दूसरा पैर भी पादा है तीसरा पैर भी पादा है चौथा पैर भी पादा है तो वो पूरे गाय जो पूरा है गाय जो गा वह शासनादिम गोत्म जो है शासनादि गल कंबल वाले जो गाय है वह एक जो गाय है उसके प्रत्येक का नाम पादा हुआ कि नहीं तो हुआ तो फोर्थ हो गया ना तो उसकी अनुवृत्ति यहां पर आगे अर्थात कहने का गाय जो भी चार में होगा बटा होगा चार जो होगा उसका जो फोर्थ हिस्सा होगा वह पादा कर समझ गए जी तो वो यहां पर जो है पादा नाम से हुआ और उसके बाद तो फिर और भी हो सकता है चार का जो चौथा क्वार्टर है वो भी पाद पद यदि कोई पुस्तक लिखे उसका नाम पादा रख ले तो इसी के आधार पर रख लेता है तो कहने का अभिप्राय है कि वन फोर्थ जो हुआ क्वार्टर जो हुआ वह गाय के पैर को देख करके हरेक का नाम पैर है वह वन फोर्थ हो गया उसके आधार पर यहां पर जो है पाद कर दिया तो ये भी चार मैंने पूरा व्योग दर्शन एक बुक है पूरा ये बुक है उसमें चार पैर हैं चार पाद हैं चार विभाग हैं, तो प्रत्येक का नाम पादा हो गया समझ गए जी? तो ये जो चार जो पैर हैं, माने पाद हैं चार जो है समाधि पाद ए, ए, साधन पाद विभूति पाद और कैबल्य पाद इनमें से तो समाधि पाद प्रथम वो जो चार पाद हैं योग दर्शन में उन चार पादों में तत्र का मतलब है उनमें आप भी आपको भी देखे आपने कौन से पुस्तक लिया हुआ है मेरे पास ये है कि पतंजलि योग दर्शन पतंजल पाद सतीश जी का तो आप उसमें देखिए उसमें लिखा हुआ है ना तत्र समाधि पाद प्रथमा लिखा हुआ है लिखा उसमें योग का नाम समाधि है न न वो नहीं उससे ऊपर चलिए उससे ऊपर सबसे ऊपर में जैसे पतंजल योग दर्शन फिर तत्र समाधि पाद प्रथम नहीं लिखा है संस्कृत में नहीं लिखा है अथ योगानुशासनम कहा है के ऊपर सबसे अच्छा यह देखिए यहाँ पर योग दशनम सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैं देख रहा हूँ उसके बाद क्या लिख अथ समाधि पाद लिखा, पादा लिखा है तो इन्होंने अथ समाधि पाद लिखा है परंतु किसी भी ग्रंथ में जो है प्राय जो लिखा हुआ रहता है वह लिखा रहता है तत्रि पाद प्रथम देखिए आप यदि इनका इनको इनका जो देखेंगे ना स्वामी सत्यपति जी का स्वामी सत्यपति जी का देखेंगे हाँ निकालिए स्वामी सत्यपति जी का आ, तत्र प्रथम समाधि पाद है ना जी तो तत्र प्रथमा समाधि पाद तो तत्र का मतलब समझना है तत्र उन्होंने सतीश जी ने अपने तरफ से लिख दिया हाँ। परंतु होना चाहिए तत्र तत्र होना चाहिए तो तत्र माने उनमें तत्र का मतलब क्या है जी उनमें तो तस्वीर किन में तत्र का संस्कृत हुआ तेसु उसी का यदि आप आपे करेंगे तो तत्र माने तेसु तेसु माने उनमें उनमें किन मे? में माने उन चारों में मान समाधि पाद में साधन पाद में विभूति पाद में, में इन चारों पादों में प्रथम पहला जो पाद है वह समाधि पाद है है समझ गए जी? ठीक उनमें जो पहला पाद है वह समाधि पाद है और वो समाधि पाद यहां पर पहला पाद समाधि पाद है उस समाधि पाद का आरंभ अब उसमें जो अथ समाधि पाद हो कर सकते हैं पत्र समाधि पाद उसमें जो है भी भी तत्र समाधि ऐसा भी सकते हैं उसमें जोड़ना चाहें तो तत्र तो है ही उसके बाद सतीश जी ने जो लिख दिया है समाधि समाधि जोड़ा जा सकता है कि अथा पादा, क्या है? तत्र क्या हमें चाहिए तत्र तत्व समाधि पद तत्र उन चारों पादों में अब समाधि पाद प्रारंभ किया जाता है समझ गए उन चारों पादों में अब समाधि पाल प्रारंभ किया जाता है तो उसके आगे क्या है सूत्र पढ़िए क्या है अथ योग अथ नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे अथ अच्छा। पूरा थ है ना जी हिंदी में तो अथ होता है तो मैंने राम श्याम आनंद परंतु संस्कृत में आनंदा। क्या कहेंगे तो तो तो तो आवा, पूरा पूरा आएगा हिंदी में अ को खा जाते हैं आनंद आ को खा गया ना परंतु यहां पर पूरा बोलेंगे जैसे ही हिंदी में अ आ, ई आ, आ, बोलते तो अ जैसे बोलते हैं वैसे ही सुनाई देना चाहिए द में भी आनंद रामी हिंदी के अनुसार बड़े आकी आवाज तो नहीं, आ था। था। था। था नहीं। था, आ बोलते है और आ एक तो हुआ आ दूसरा हुआ अः तो अ जो हुआ मुख में गोल हो जाएगा अ कंठ से बोलिए अ तो अथ हा अ तो पूरा एकदम गोल भी नहीं करेंगे बंगाली की तरह कि अथो अथ क्या बोलेंगे था हाँ, था है ता था। क्या बोलते हैं है हिंदी में जब अ, अ, सीखते हैं वर्ण को तो ता था दा धा न क्या बोलते हैं बोलिए था, था, था, था, था। था। था। था। तो ऐसे ही त्या है थ वेरी नाइस अब ठीक हो गया तो अथ योगानुशासनम क्या है सूत्र अथ योग अनुशासनम एक साथ बोलिए पहले संगीता में बोलिए अथ योगानुशासनम क्या बोलेंगे योगानुशासनम हां अथ योगानुशासनम तो यहां पर जो अथ शब्द है यहां जो अथ शब्द है वह प्रारंभ अर्थ को बताता है को बताता है जी प्रारंभ को, प्रारंद को, या को? प्रारंभ स्टार्ट प्रारंभ अर्थ को बताता है में में आरंभ भी अंतर है प्र मैंने प्रकृष्ट रूप से हाँ अच्छा, प्रकृष्ठ रूप से प्रारंभ आरंभ एक ही चीज में भी लीजिए वैसे प्र जो उपसर्ग जोड़ दिए तो अंतर तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा तो बोल रहे कि प्रारंभ अर्थ को बताता है अथशब्द किस शब्द को बताता है जी प्रारंभ को बताता है प्रारंभ अर्थ को अथ शब्द बताता है प्रारंभ अर्थ को अथशब्द बताता है समझ गया जी अथ शब्द किस शब्द को बताता है प्रारंभ अर्थ को बताता है प्रारंभ अर्थ, अर्थ को बताता है या आरंभ अर्थ को बताता है तो यहां पर जो है अर्थ हो गया कि योगांग शासन प्रारंभ होता है या प्रारंभ किया जाता है यह हुआ तो अथ शब्द जो है अब अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं समझ गए जी अर्थ तो यहां पर अथ के कितने अर्थ हैं तो अमर कोश का आपने नाम सुना है अमरकोश अमर कोशना है अमर तो अमरकोश जैसे एक डिक्शनरी है जिसको कह रहे हैं कि भाई इसको नहीं पढ़ना चाहिए वो पठन पाठन में मने उनकी भावना भगवान दयानंद जी, जी की जो भावना है कि पहले जो सही है उसको पढ़ो उसके बाद जो पुरान पढ़ो पुरान पढ़ो जो पढ़ना है पढ़ो नहीं तो घानी में पढ़ जाओगे तो अमर है तो अमर जो है उसमें तो तो की तरह है उसी स्टाइल में है मगर हा उसमें मतलब कहने का अभिप्राय है कि वो जाल ग्रंथ है ठीक अच्छा जाल ग्रंथ है लौकिक संस्कृति का संस्कृत का डिक्शनरी है लौकिक वैदिक संस्कृत का डिक्शनरी नहीं है वो लौकिक संस्कृत का डिक्शनरी है समझ गए तो वह भी मैंने वह भी काम लायक है ऐसी बात नहीं की काम लायक नहीं है तो लौकिक संस्कृत का डिक्शनरी अमरकोश उस अमरकोश में अथ का क्या क्या अर्थ है वो लिखा है बोलते मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्सन्य इतने अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग होता है वो वहां पर लिखा हुआ है संस्कृत में मंगला नंतरा आरंभ प्रश्न कार्सन्य अथ ऐसा लिखा है लिखना थे तो आप लिख सकते हैं वह मंगला नंतरा रंभ मंगला नंतरा रंभ बताऊंगा बताऊंगा मैं पहले लिखना है मंगला मैं जो लिखा रहा हूं मंगला नंतरा रंभ प्रश्न का स्वथो का स्वथो अथ ऐसा है श्लोक रूप में है ना जी वसंतो संधि करके इसमें लिखा हुआ है कि मंगला नंतरारंभ प्रश्न का तो मंगल मंगला नरा का तो मंगल अनंतर ल और अ में जो ल का अ है और अनंतर का है मिलकर के आ हो गया अ मिलकर आ हो गया तो संधि हो गई तो चलिए मंगल अनंतर और अनंतरंभ है तो अनंतर और आरंभ तो था था था। अलग हो गया मैंने अ प्लस आइज कल टू आर् होता है इसलिए तो मंगल अनंतर आरंभ और प्रश्न और का इतने अर्थों में अथोशब्द और अथ शब्द का प्रयोग होता है समझ गए जी ठीक इतने अर्थ में अथो शब्द का भी संस्कृत का अथो शब्द है अथो शब्द का भी अर्थ है मंगल अनंतर, अनंतर आरंभ प्रश्न कार्य कार्च्न का समझते है ना कार्य मैंने कार्स् मैंने हाँ काम आकर का अधा त तो, आधा स आधा न और ये तो कार्य मैने तो, संयुक्त है और ऊपर रेख है कार्सन कार्स्य मतलब संपूर्णता पूरा होल संपूर्ण को कहते हैं कार्सन कार्सिन मान क्या बाजी संपूर्ण होल तो ये संपूर्ण इतने अर्थ में अथशब्द का प्रयोग होता है परंतु इन सभी अर्थों में से यहां पर अथ शब्द जो है किस अर्थ में आरंभ अर्थ में है आरंभ का ही दूसरा नाम है अधिकार आरंभ का ही दूसरा सिनोनिम्स क्या है पर्यायवासी क्या है अधिकार अधिकार का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है प्रस्ताव तो आरंभ अधिकार प्रस्ताव प्रारंभ ये सब जो है आपस में सिनोनिम्स है हिंदी भाषा में अधिकार का अर्थ हो जाएगा मुझे अधिकार है अपने बेटे के ऊपर हाँ आपको अपने बेटे के ऊपर वहां पर भी वही अर्थ जाएगा देखिए आपको अपने बेटे के ऊपर अधिकार है तो अधिकार से आप अधिकार जो आपके पास है और आप अधिकारी हो गए और आपके पास अधिकार है उस अधिकार का आप यूज क्या करेंगे उस अधिकार है तभी तो आप उसको बोलते हैं कि बेटा कंप्यूटर को ठीक कर दो बेटा कार्य कर लो तो आप तो आरंभ काम तो कर ही रहे हैं कार्य का प्रारंभ मने जब किसी के प्रति अधिकार होता है उसके बाद ही वह उसको कहता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए समझ गया जी तो अधिकार शब्द आरंभ अर्थ को बताता है क्योंकि तो वहां तक हो गया वहां पर जो अधिकार शब्द है वहां पर अधिकार को क्या कहेंगे अंग्रेजी में राइट कह लीजिए हाँ तो जो भी राइट अथॉरिटी अथॉरिटी तो अथॉरिटी जो होता है क्या बोल रहे अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी हो गया अथॉरिटी तो अथॉरिटी तो वो जो अथॉरिटी है तो अथॉरिटी जब जिसके ऊपर होता है उसी को तो कहता है कार्य को करने के लिए प्रारंभ करने के लिए तो वहां पर भी वही है तो अधिकार माने प्रारंभ समझ गया तो इन सभी अर्थों में से अधिकार शब्द जो है प्रारंभ अर्थ को बताता है समझ गया अब यहां पर जो है एक चीज समझना है आगे जो मैं प्रारंभ और जो सभी पर हम विचार करेंगे कि यहां पर अधिकार ही क्यों यहां पर अन्य क्यों अर्थ नहीं इस पर हम विचार करेंगे परंतु उससे पहले अथ शब्द अधिकार अर्थ को बताता है तो एक व्याकरण है एक सिद्धांत व्याकरण का है जो व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाला है दूसरा जो है निरुक्त वाले का है निरुक्त का है तो निरुक्त की परंपरा में अथ शब्द अधिकार अर्थ का वाचक है किसका है जी क्या है निरुक्त में न, न, अधिकार शब्द अर्थ का वाचक अथ शब्द अधिकार अर्थ का वाचक है निरुक्त की जो परंपरा है अर्थात नैरुक्त जो है निरुक्त के पढ़ने पढ़ाने वाले जो हैं, जो विद्वान हैं, वह अथ शब्द अधिकार अर्थ का वाचक मानते हैं क्योंकि यह अव्य है अथ शब्द अव्यय है परंतु व्याकरण इससे भिन्न मानते हैं व्याकरण जो है अथ शब्द अधिकार अर्थ का वाचक न मान करके द्योतक मानते हैं जोतक, द्योतक, जोतक जोतक का? द्योतक बोल रहे हैं कि अथ शब्द का सीधा ये अर्थ नहीं है अथ शब्द का ये सीधा अर्थ नहीं है मंगल इत्यादि जो है अथ शब्द का सीधा अर्थ नहीं है ये द्योतक है उन उन अर्थों का द्योतक है उन उन अर्थों का जैसे उदाहरण के लिए अब थोड़े पौराणिक परंपरा में चलिए उदाहरण के लिए जैसे रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में चलते हैं तो क्या करते हैं बिल्ली रास्ता काट दिया तो क्या कहते हैं है। <laughs> अब बताइए बिल्ली रास्ता काटने का अर्थ थोड़े हुआ कि खराब दिन हो गया नहीं समझे उधर में आपका वो शायद फोन आ रहा है फोन आ, आ रहा पत्नी का। इसीलिए इसीलिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम गाड़ी में चलते हैं या वैसे चलते हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या बिल्ली ने रास्ता जो काट दिया इसका अर्थ थोड़े है कि जो अशुभ हो गया नहीं है ना जी वो इस वाक्य को कहते तो भाई बिल्ली ने आचार्य जी या डॉक्टर बोल रहे हैं आचार्य जी बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया इसका मतलब है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसका मतलब जो है यही है इसका यह मतलब कहा हुआ कि जो है अशुभ हो गया परंतु पौराणिक लोग क्या कहते हैं पौराणिक लोग उस बिल्ली ने रास्ता काट दिया और इसका मतलब अशुभ हो गया ये वाचक नहीं है यह द्योतक है इसका सीधा नहीं है, पर क्या ये? है? क्या ऐसे ही एक उदाहरण और दूसरा देता हूं पौराणिक उदाहरण। शब्द उदाहरण है या द्योतक? द्योतक। दियोतक दियो तक दीका दा हाँ ज्योतक ऐसे ही दूसरा उदाहरण कि रास्ते में चल रहे हैं और उस गांव में याद कीजिए यहाँ पे तो ऐसी परंपरा नहीं है गांव में आज भी जो है जो नल हैलकूप होता है ना गांव में जहां पर माताएं पानी भरने के लिए जाती हैं तो वहां पर यदि आप सुबह सुबह उठे और आपने सुराही न जो घड़ा होता है आपने खाली घड़ा को देख लिया तो कहते हैं कि आज सारा दिन खड़ा हो गया है नी और वहीं पर आप भरे हुए घरे को देखते हैं तो कहते आ सारा दिन शुभ हो गया तो भाई भरा हुआ घरा है या खाली घरा है इसका मतलब इसका सीधा अर्थ वाचक ये आज शुभ दिन हो गया या, या आज खराब दिन हो गया ऐसा तो नहीं है न जी अब ऐसे ही जैसे पौराणिक लोग क्या करते हैं दही जब कहीं से घर से बाहर जाते हैं तो दही खा के जाते हैं क्या करते हैं जी दही खा करके जाते हैं शुभ हो गया। तो बोल रहे हैं कि भाई दही खा लिया बस ठीक है दही खा लिया अब शुभ का दिन का अर्थ कहा है कि शुभ हो गया वहां वह द्यो तक है वह शब्द कह रहा है कुछ और अर्थ निकल रहा है कुछ अब चलो वो तो पौराणिक उदाहरण दिया अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं अब वैदिक का उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे शाम हो गया सुबह हो गया ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो जब या गोधूली वेला हो गया ऐसा कहते हैं, तो आप सपोज कल्पना कीजिए कि आप गुरुकुल में हैं और लोग जो है गाय चराने के लिए गए हुए हैं जंगल में गुरुकुल में और जब वो गाय आ रही है और तो उसके पैर से जो धूलि जो है धूलकंद जो है उड़ रहा है तो वह आकाश में जोड़ रहा तो आपने ब्रह्मचारी को कहा कि ब्रह्मचारी वेला हो गया अब इसका मतलब क्या हुआ जी अब जो है अब जो है आ जाओ आकर के हाथ पैर मुख्या धोकर करके बैठ जाओ संध्या के लिए समझ गया समझ गया जी ऐसे ही मैने तो शब्द, शब्द कह रहा है कुछ परंतु वह ज्योति हो रहा है उससे कोई अलग चीज समझ गया ज्योति वहाँ पर अलग अर्थ निकल रहा है वहाँ पर व्यंजना है ज्योतक जो होता है वो व्यंजना होता है ठीक मैं समझ गया ऐसे ही अब जैसे आपने पढ़ाना शुरू किया और जब पढ़ाना शुरू किया और आपने फोन किया और बोला की आचार्य जी बारह बज गए तो अब बारह बज गए का मतलब क्या हुआ बारह बज अब पढ़ने का समय शुरू हो गया अर्थ तो सीधे वाचक है कि बारह बज गया परंतु पढ़ने का समय शुरू हो गया समझ तो गया दोनों तरीके का अर्थ मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्ट तो तो तो तो तो कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है मैंने वह सीधे तो रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्टर जो होता है ये कहेंगे ना जो रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्टर जो शब्द होता है वह होता है उसी को कहते हैं द्योतक जो शब्द रिफ्लेक्ट करने सीधे उस अर्थ नहीं होता परंतु अर्थ को रिफ्लेक्ट करने वाला होता है प्रकाशित करने वाला होता है लाइट करने वाला होता है, मतलब वो प्रकाशित करने वाला होता है उसका नाम होता है द्योतक समझ गया जी तो व्याकरण अर्थ शब्द को जो है वह द्योतक मानते हैं क्या मानते हैं जी द्योतक मानते हैं कई बार सिंपल है कि अब ये हो गया बच्चों यहाँ पर हाँ तो वही हो गया तो ये अथ शब्द द्योतक हो मने प्रारंभ अर्थ का द्योतक हो गया मंगल अर्थ का द्योतक हो गया परंतु निरुक्त कार जो होता है निरुक्त पढ़ने पढ़ाने वाले की परंपरा जो है वह कहता कि नहीं भाई ये वाचक ही है ये द्योतक नहीं है अथ शब्द का प्रारंभ अर्थ ही है प्रारंभ अर्थ का वाचक है द्योतक नहीं है समझ गए अच्छा जी अब आगे चलते हैं अब आगे ये है कि अथ शब्द जब यहां पर प्रारंभ अर्थ का वाचक है या द्योतक है कुछ भी मानो कोई बात नहीं उससे सिद्धांत की कोई हानि नहीं होती है वाचक मानो तब भी सिद्धांत की हानि नहीं होती और द्योतक मानो, मानो तब भी सिद्धांत की हानि नहीं होती तो यहां पर प्रश्न ये है कि भाई एक परंपरा है क्या है जी परंपरा जैसे जी जी जब क्या करते हैं वेद वेदभाष लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो सवितर भद्रम हैं जी आप वेद वेदभाष्य को देखेंगे या, या आप उनका को देखेंगे हाँ तो सबसे पहले उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना किया क्या परमात्मा से प्रार्थना किया हे परमात्मा हमारे वेद वेदभाष के अनुष्ठान में करने में जो कुछ भी बाधाएं हों समस्त बाधाओं को दूर कर दो उन्होंने प्रार्थना किया ना जी देव श्र के द्वारा सबसे प्रिय मंत्र था सब मंत्र प्रिय था परंतु उसमें सबसे ज्यादा प्रिय विश्वाणी था तो इसलिए हर जगह जगह जो जिसका प्रिय होता वो हो जगह जगह उसको लिखता है तो उन्होंने लिखा है तो जैसे वैदिक परंपरा में भी है पौराणिक परंपरा में भी है भाई जब हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए अभी हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो हमने साना सहनाओम साहना बहनो भुना प्रारंभ किया कि नहीं किया? किया था ऐसे ही जब पुस्तक को प्रारंभ करते हैं तो उस पुस्तक को प्रारंभ करने से हमें पहले भगवान का नाम लेना चाहिए हमें जो है क्या बोलते हैं कि अर्थात भगवान का नाम लेकर के कहना चाहिए कि भाई कि ये निर्विघ्न रूप से समाप्त हो इसमें कोई परेशानी ना हो तो काने का की मंगला चरण करना चाहिए जैसे हम प्रारंभ में ऋषि ने विश्वी देव सवि के द्वारा मंगलाचरण किए हैं मंगला चरण किए हैं हम अभी पढ़ा रह, पढ़ाना शुरू किए हैं तो उससे पहले हमने सहना गुनो मंगला चरण किया तो इस तरीके से जब यहाँ पर योग दर्शन को प्रारंभ किया जा रहा है तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने पहले मंगलाचरण क्यों नहीं किया प्रश्न समझ में आया मंगलाचरण होनी चाहिए ना जी क्योंकि और फिर कहा है महाभाष्य में एक बात लिखी सत्यार्थ प्रकाश के भी प्रथम संगलास में आप देखेंगे तो वहां पर भी करके क्वेश्चन आंसर करके बताया कि भाई मंगलाचरण होना चाहिए तो वहां पर जयंती समाधान दे रहे हैं वो तो सत्याग का विषय है उसका यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि महाभाष्य महाभाष्य का नाम सुने ना जी महाभाष्य जो है महर्षि पाणिनी ने जो अष्टाध्यायी जो का प्रणयन किया उनको बनाया उसके ऊपर जो है व्याख्या है उसका जो मैंने उसकी व्याख्या है उसका दर्शन ग्रंथ है समझ लीजिए तो वो जो है महाभाष्य में एक वाक्य आता है कि मंगलादीनी मंगल मध्यानी गए? तो इस में, में, में।, में बोलते जिस शास्त्र के शुरू में मंगल हो जिस शास्त्र के मध्य में मंगल हो और जिस शास्त्र के अंत में मंगल हो वे शास्त्र प्रख्यात होते हैं वे शास्त्र प्रसिद्ध होते हैं संसार में ऐसा है तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी अथ योगानुशासनम कह रहे हैं तो यहाँ पर अथ शब्द तो बोल रहे की अथ शब्द जो आरंभ कर रहे हैं मैंने तो यहां पर मंगल कहाँ कहा मंगल शब्द कहाँ कहा मंगलाचरण तो किया नहीं जबकि करना चाहिए था तो इसका उत्तर प्रश्न समझ में आ गया पूरा इसका उत्तर इसका उत्तर ये है कि देखिए इसके विद्वान लोग अनेक तरीके से समाधान देते हैं एक समाधान तो ये देते हैं कि भाई अर्थ शब्द का अर्थ मंगल भी है अर्थ शब्द का अर्थ मंगल भी और अधिकार भी है तो यहां पर जो है अथ शब्द मंगल अर्थ का ज्योतक है ये मानो मैंने मंगल अर्थ को भी कर और दूसरा अर्थ शब्द आरंभ अर्थ का भी ज्योतक है या आरंभ अर्थ का वाचक है ऐसा कर दो तो क्या होता है ना जी क्योंकि तो ये शब्द जो है तीन प्रकार के है सो तो पता है ना जी एक वाचक शब्द है शब्द तीन प्रकार के हैं एक वाचक शब्द है दूसरा लक्षक शब्द है तीसरा व्यंजक शब्द है तीन प्रकार के शब्द हैं, और तीन प्रकार के अर्थ हैं एक वाच्यार्थ है दूसरा लक्षार्थ है तीसरा व्यंग्यार्थ है माने लक्ष्य माने वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार के अर्थ हो गए समझ गए जी? ठीक है। और वाचक शब्द से वाच्य अर्थ का जो बोध होता है उसमें कोई भी शब्द किसी अर्थ को जो बोध कराता है तो उस शब्द के अंदर जब तक शक्ति निहित ना हो वह शब्द की उस शब्द के अंदर जब तक सामर्थ्य न हो उस अर्थ को कहने का तब तक वह नहीं उस अर्थ का बोध नहीं करा सकता कि करा सकता है जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि अग्निना सिंचती क्या हमने वाक्य बोला अग्निना न सिंचती देव अग्निना क्षेत्रम सिंचती देवदत्त जो है अग्नि के द्वारा खेत को सिंचता है वाक्य तो हमने बोल दिया परंतु बताइए क्या उस अग्नि के अंदर सामर्थ्य है खेत को सींचने का खेत को जला तो देगा अग्नि के अंदर जलाने का तो सामर्थ्य है परंतु सींचने का सामर्थ्य नहीं है तो जल के अंदर ये तो कह सकते हैं कि देवदत्ता जलेना क्षेत्रम सिंचति देवदत्ता किम करोती भो आनंदा तो आप कहेंगे कि अय आचार्य महोदया देव जलेना क्षेत्रम सिंचति देवदत्त जो है जल से खेत को सींचता है नहीं जी तो जल के अंदर सींचने का सामर्थ है और अग्नि के अंदर प्रकाश करने का सामर्थ है अग्नि के अंदर जलाने का सामर्थ है अग्नि के अंदर गर्म गर्म करने का सामर्थ है तो ऐसे ही कोई भी शब्द किसी अर्थ को जो कहता है तो बिना सामर्थ्य का नहीं कह सकता उसके अंदर शक्ति निहित है उसके अंदर सामर्थ्य है सामर्थ्य का नाम ही तो शक्ति है तो उस शब्द के अंदर शक्ति निहित होता है तो शब्द के अंदर जो शक्ति निहित है वह शक्ति तीन प्रकार के हैं तीन प्रकार की शक्तियां होती है तीन प्रकार के शक्ति है एक का नाम है अविधा शक्ति दूसरा है लक्षणा शक्ति, तीसरा है व्यंजना शक्ति समझ गया जी अविधा, लक्षणा और व्यंजना तो अगर एक सब अविधा शक्ति है जिसमें वो वाचक बनती है वह मैंने जो शब्द वाच अर्थ को बताएगा तो वह शब्द अविधा शक्ति से वाच अर्थ को मैं वाचक शब्द वाच अर्थ को अविधा शक्ति से बताता है ठीक है और लक्षक शब्द लक्षणाशक्ति से लक्ष्य अर्थ को बताता है और व्यंजक शब्द व्यंजना शक्ति से व्यंज अर्थ को बताता है तो व्यंजन है जिसमें अर्थ दूसरा होता है मगर कहा कुछ जाता है व्यंजन अभी बता रहा हूं अभी उसको ये कह रहा हूं कि यहां पर जो है वाचक मूल तो वाचक ही शब्द है मूल मूल तो वाचक ही शब्द है और वाचक के ऊपर लक्षणा भी बैठा हुआ हो सकता है और मैंने व्यंज एक ही शब्द जो है वाचक लक्षक व्यंजक कुछ भी हो सकता ठीक मैं मेन जो है वाचक शब्द है और वो वाचक जो शब्द है वो वाचक शब्द के अंदर अभिधा शक्ति शक्ति, लक्षणा शक्ति तीनों बैठा हुआ हो सकता है तीनों बैठा हो सकता है तीनों बैठा होता है अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा गंगा क्या कहा जी गंगा तो गंगा शब्द से क्या हुआ जी गंगा का मतलब हुआ एक ने कहा हमने कहा कि गंगायाम तटे घोष क्या कहा जी उदाहरण दिया आ, गंगा याम तटे घोष गंगा के किनारे में है ना या गंगायाम न करके कीजिए ये या तटे घोष क्या हमने कहा जीयाम तटे घोषित कर दीजिए गंगा याह तटे घोष गंगा के किनारे में घोष है झोपड़ी है घोष माने झोपड़ी तो गंगा के किनारे में झोपड़ी है तो ये अभिधाशक गंगा का मतलब हुआ की जल प्रवाह जो गोमुख से निकलती है जो गोमुख से निकलती है और हरिद्वार के ऋषिकेश इत्यादि से होते हुए ये करके और फिर जो है कैसे कैसे जाकर के फिर जो है समुद्र में जाकर के मिल जाती है गंगा हो गया वो जो जल प्रवाह है वह गंगा नाम से प्रसिद्ध है है ना जी? तो अविधा शक्ति से वहां पर गंगा जल प्रवाह जो है उस अर्थ को कह रहा है, ऐसे ही तट जो शब्द है वह भी अविधा शक्ति से अपने किनारे अर्थ को कह रहा है और घोषणा जो है वह अविधा शक्ति से अपने झोपड़ी अर्थ को कह रहा है कर जी परंतु अब गंगायाम तट गंगाया तटे घोषणा करके हम करे गंगायाम घोष क्या कहा जी गंगायाम घोष घोष ऐसा कहा तो अब गंगायाम घोष कहा तो गंगा में झोपड़ी अविधा शक्ति से क्या अर्थ हुआ जी गंगा में झोपड़ी गंगा में झोपड़ी अब बताइए गंगा में झोपड़ी हो सकता है जल प्रवाह में झोपड़ी होगा नहीं होगा यदि जल प्रवाह में हो तो उसको तो द, दहा करके ले जाएगा उसको प्रवाह माने फ्लो करके उसको तो फ्लो हो जाएगा तो चला जाएगा, हो जाएगा। तो जाएगा जाएगा नष्ट नष्ट हो पर अभिधा शक्ति से अर्थ ठीक नहीं निकल रहा है तो जब मुख्य अर्थ का मना ही हो जाता है मुख्य अर्थ का जब बाध हो जाता है तब लक्षण शक्ति होती है तब लक्षणा शक्ति से अर्थ निकाला जाता है तो उस गंगा या लक्षणा शक्ति से अर्थ हुआ की गंगायाम तटे घोषा यह अर्थ हो गया मैंने गंगायाम घोषा का मतलब कि गंगायाम तटे या गंगा या तटे घोषा की गंगा के किनारे में झोपड़ी है ये अर्थ निकला गंगायाम घोषा से जब मुख्य अर्थ से मुख्य अर्थ से जब अर्थ अटपटा सा लगे वह ठीक तरीके से अर्थ न जच पाए तब वहां पर लक्षणा शक्ति से अर्थ करते हैं समझ गए जी उस लक्षणा शक्ति से जो अर्थ निकलता है वह होता है लक्ष्य तो गंगायाम में लक्षणा शक्ति से अर्थ निकला गंगाया तटे या गंगायाम तटे गंगा के किनारे समझ गए जी ठीक है स्वामी जी उदाहरण देते हैं पहले अध्याय पहले प्रकाश में जी मंचना क्रोशी वही मंचा, मंचा यहां पर भी यह उदाहरण हो जाएगा कि मंचा तो मंचा का एक तो हुआ कि मंचस्था व्यक्त क्रोशंती मंचस्था मनुष्य क्रोशंती तो अविधा शक्ति से तो कि मच, मचान परिचित व्यक्ति है जो पुकारता है परंतु सीधे का दिया कि करके हमने कहा कि मंचा क्रोशंती तो अब इसका अविधा शक्ति से तो कि मचान पुकारता है स्टेज पुकारते हैं अब स्टेज अब अटपटा अच्छा लग रहा है स्टेज कैसे पुकारेगा जिस जड़ वस्तु है वह स्टेज कैसे पुकारेगा स्टेज कैसे व्याख्यान देगा वो तो दे नहीं सकता तो वहां पर फिर लक्षणा शक्ति से कहते हैं कि मंचस्था व्यक्त मंच पर स्थित जो व्यक्ति है वह क्रोशंती वह जो प्रवचन करता है वह जो बोलता है वह जो पुकारता है पुकारते हैं समझ गया जी ठीक है। तो वहां पर लक्षणा शक्ति से मंचस्था व्यक्त यह ये अर्थ हो गया क्रोशंती तो ऐसे और उदाहरण ले लीजिए यहाँ पर व्यंजन नहीं ये ये तो। नहीं नहीं बनता है अब जो है व्यंजना तो कह है कुछ अर्थ निकल रहा है कुछ यहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर मंच स्था से संबंधित अर्थ निकल रहा है ना जी हाँ, संबंध है समझ संबंध है उसमें उसके साथ उसका संबंध है हाँ। वहां पर गोधूली धूली वेलायाम जाता है जब कहते हैं गोधूली वेला हो गया वेला में मानी गोधूली गो भेलाया जाता गोधूली वेला हो गया समय हो गया तो वहां पर जो कहा जा रहा है उसका संध्या के साथ क्या संबंध जी? क्या संध्या उसका परंतु है कि भाई ये व्यक्ति ने ऐसा कर लिया और फिर वैसा संबंध बना दिया वह परंतु वह उस जैसे यहाँ पर मंचस्था क्रोशंधि में मंच से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है मंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति है मंच से अलग नहीं है ऐसा वहां पर जो है गोधोली वेला या बारह बज गया वह उससे जुड़ा हुआ वह व्यक्ति नहीं है मैंने उससे वो नहीं है उस तरीके का नहीं है सिर्फ तो साक्षात उसका सहयोग संबंध नहीं है समझ तो इसीलिए यहाँ लक्षणा है ऐसे दो तीसरा उदाहरण जैसे अहम् ब्रह्मास्मि, क्या जी चार चार में अहम् ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूँ अब मैं ब्रह्म और पटा है मैं कैसे ब्रह्म हो सकता जी ब्रह्म ब्रह्म तो वो होता है जो बृहस्पाद ब्रह्म जो सृष्टि को प्रलय करने वाला है हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य की मैं सृष्टि को एक, एक चीटी का टांग भी नहीं बना सकता तो मैं कैसे ब्रह्म हो सकता यदि यदि मैं ब्रह्म होता तो ब्रह्म क्या बोलते ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया है क्या मैंने सृष्टि को बनाया है ये तो सृष्टि हमसे पहले बना हुआ है क्या राम, हो है? राम, हो तो राम है। ब्रह्म हो सकता है राम ब्रह्म हो तो राम ने राम से पहले सृष्टि बना हुआ है कृष्ण ब्रह्म हो सकता है कृष्ण ने पहले सृष्टि बना हुआ तो कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्म तो वह है जो उसने सूर्य को बनाया है चंद्रमा को बनाया है उसके बाद फिर मनुष्य को बनाया उसके बाद मनुष्य को उत्पन्न किया सबसे लास्ट में मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो इसीलिए यहां पर जो है जब अटपटा सा निकल रहा है तो वहां पर अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हुआ अहम ब्रह्मस्थोस्मी मैं ब्रह्म में स्थित हूं यह अर्थ हो गया क्या अर्थ हो गया जी मैं ब्रह्म में स्थित हूं यह दक्षिणा शक्ति से अर्थ निकला अब प्रश्न ये होगा कि जब अहम् ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं तब अहम् ब्रह्मास्टमी तो कहा अहम ब्रह्मस्थमी कह दो गंगायाम घोषा का अर्थ है कि गंगा या तटे घोषा तो गंगायाम घोषा न करके इतनी जो भ्रांति होना है जिसमें जो इतना व्यायाम करना है बुद्धि का जो व्यायाम करना है द्रविड़ जो प्राणायाम करना है वह गंगा या तटे घोषक कह दो ना गंगा हो? आप मंचस्था क्रोशंती क्यों नहीं कह रहे हो मंचा क्रोशंती से जो शंका हो रही है कि मचान कैसे इस तरीके का जो करे तो आप सरल रूप में जिसमें कोई भ्रांति ही ना हो ऐसा मंचस्था क्रोशंती ही कह दो ना ये समझे नहीं तो भाषा करके हो जा सकता है या। नहीं नहीं वो काव्य का भाषा है तो कारण है ना बिना कारण का कैसे बता देगा है तो ये साहित्य की ही भाषा है परंतु ये क्यों उसका कोई ना कोई तात्पर्य है कुछ ना कुछ उससे कहना चाहता है वहां पर ये कहना चाह रहा है गंगा या तटे घोसा भी कहेगा तो उससे वह अर्थ नहीं निकलेगा जो अर्थ गंगा या से निकालना चाह रहा है समझ गया जी मंचस्था क्रोशांति से वह अर्थ नहीं निकलेगा जो मंचा क्रोशांति से अर्थ निकलेगा ऐसे अहम ब्रह्मास्मी से जो अर्थ निकलेगा वह अहम ब्रह्मस्थोश्मी से वह अर्थ नहीं निकलेगा चलिए एक एक उदाहरण का मतलब समझिए कि अहम ब्रह्मस्थोस्मी हम कहते हैं तो अहम ब्रह्मस्थोस्मी तो भाई ब्रह्म में तो सब कुछ स्थित है तो ब्रह्म तो ब्रह्म तो जो है मिट्टी पत्थर सूर्य चंद्र नक्षत्र हो गया फिर है ना जी ब्रह्मस्तो सब कुछ है तो यहां पर ये यदि ब्रह्मस्था कहेंगे ब्रह्मस्थ ब्रह्मस्थो अस्मि ब्रह्मस्थ अश्मी तो जो कहना चाह रहा है वक्ता वो अर्थ नहीं निकल पाएगा यहां पर वक्ता अहम ब्रह्मस्थोश्मी से के, के द्वारा ये कहना चाह रहा है भाई जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है उसके आनंद को अनुभव करता है उसके गुणों को अपने में जीवन अपने गुणों में धारण करके तत्म हो गया है इन सभी अर्थों को तत् समता को उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके तत् सम हो गया है उस ब्रह्म जैसा हो गया है ब्रह्म नहीं ब्रह्म जैसा हो गया है इन सभी अर्थों को बताने के लिए कि वह आनंदमय हो गया है ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करके इन सभी अर्थों को बताने के लिए अहम ब्रह्मास्मी कर रहा है और अहम ब्रह्मस्था कहेंगे तो सभी अर्थ को नहीं बताएगा नहीं समझे मैं समझ गया ब्रह्मष्टमी जो कह रहे हैं तो, है, तो परमात्मा के जो गुण धारण कर सकते हैं कुछ वर्ष में मैंने कहा उनको धारण कर लिया हुआ है वही व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि कहता है कह सकता है ऋषि दयानंद के अंदर ऋषि दयानंद का अधिकार है अहम ब्रह्मास्मि कहने का कृष्ण का अधिकार है अहम ब्रह्मास्मि कहने का परंतु हम यदि सप्तम सोनाश का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आपने पढ़ाई हुआ है कि सप्तम सोनाष्ट में क्या कहते हैं अहम ब्रह्माष्टमी के ऊपर जो कर रहे हैं वह व्यक्ति जैसे दो मित्र आपस में एक विचार वाले हो जाते हैं तो कहते हैं ये और उसमें मेरे में कुछ अंतर नहीं है ऐसे ही सप्तम सम्राज में कहते हैं कि ऐसे ही जब परमात्मा के गुणों को अधिक से अधिक जब वो साधक धारण कर लेता है तो वह कहता है कि भाई मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं है इस तरीके का उन्होंने समाधान दिया है तो जनता नहीं कह सकता हम ब्रह्मास्तम जो कहता है वो अज्ञानी है तो वहां पर लक्षणा है ऐसे ही गंगायाम घोषा गंगायातते या घोषा से वो अर्थ नहीं निकलेगा जो अर्थ निकालना चाह रहा है गंगायाम घोषा से वहां पर गंगायातते कहेंगे तो गंगा का किनारा तो दो किलोमीटर पीछे भी है, है कि नहीं है जी परंतु यहां पर कहना चाह रहे हैं कि गंगायाम घोषा के द्वारा कि गंगा के किनारे में घोषणा तो कि गंगा के किनारे में रहने से वह एकदम स्वच्छ वायु आ रहा है वह जो हवा जो लग रहा है एकदम ठंडी ठंडी हवा वह उसको आनंद की अनुभूति हो रहा इन सभी अर्थों को बताना चाह रहा है गंगायाम घोषा के द्वारा समझ गए जी है, समझ गया ऐसे मंचा प्रोशंति भी मंचाक्रोशंती मंच स्थाक्रोशंती तो मंच स्थाक्रोशंती का मतलब मचान में स्थित जो है वो बोलता है वह जो कर रहा है वो मैंने पुकारता है तो मचान पर स्थित जो है तो वो तो वैसे हो जाएगा परंतु यहाँ पर, पर मंचस्था क्रोशंती के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि बहुत सत्संग हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जुटे हुए है वहाँ पर जो विद्वान है वह विद्वान वहाँ पर रहकर के भाषण दे रहा इन सभी अर्थों को बताने के लिए करे की मंचस्थाक्रोशंती मन, म, मन मन मन चाह मंचाक्र सं समझ गए तो ऐसे ही ये इस तरीके की जो बात है तो ये लक्षणा लक्षणा के द्वारा लक्ष्य अर्थ का बोध होता है और व्यंजना जो है वह व्यंजना व्यंजना जो है वह वाचक शब्द पर भी हो सकता है वह वाचक को भी कहेगा और अन्य को भी कहेगा दोनों अर्थों को कह सकता है दोनों अर्थों को कह सकता है जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर मैं कह रहा हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं कि मैं उपदेश दे रहा हूं कि भाई संग का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है आप जिसके साथ संग करते हो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा।, पड़ेगा तो हमने सामान्य रूप से सब जनता के लिए कहा सबके लिए मैंने सभी जनताओं के लिए कहा कि भाई जैसे एक तोता है तोता को यदि डाकुओं दा, के संपर्क में रहता तो वह गाली देना सीख लेता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो इत्यादि सीख लेता है और यदि वही साधु के संपर्क में होता तो कहता है आइये आपका स्वागत है आपका स्वागत है तो तोता जो है वह अच्छे पुरुषों के संग में अच्छा बन जाता है और बुरे पुरुषों के प्रसंग में बुरा बन जाता है हसे हाँ। ही जिसका संग होता है, पानी है रस पानी है वह तो मीठा होता है मधुर होता है परंतु वही पानी मिर्ची के संपर्क में आकर के वह जो है कड़वा बन जाता है और वही पानी आम के संपर्क में आकर के मीठा बन जाता है तो जड़ में भी देखा जाता है कि जिसके संग में आया उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया तो ये मैं समान रूप से बोल रहा हूँ अविधा में परंतु वहीं पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और वो बोले कि भाई सत्संग में आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या कोई सत्संग में आए बिना कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता क्या इत्यादि इत्यादि उनके मस्तिष्क में फतूर हो क्योंकि तो उनको दुख है टेंपल से आर्य समाज मंदिर से क्योंकि तो आर्य समाज वाले उसको सत्कार नहीं कर रहा है या आर्य वह स्वयं सत्कार चाहता है या चाहती है परंतु इस तरीके का और फिर यदि वह व्यक्ति आए और मैं जो बोल रहा हूं और उसने मुझे बोला है और मैं जो बोल रहा हूं तो मैं वाचक तो वाचक शब्द ये वाक्य तो वाच को बताएगा ही बताएगा परंतु वहां पर विशेष रूप से मैं उसके लिए भी बता रहा हूं तो व्यंजना हो गया ना जी हो गया कि नहीं हो गया वह अपने ऊपर ले लेगा तो कहने का अभिप्राय यह है कि कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति जो है मैंने वाचक जो है वाचक जो शब्द होता है उसमें अविधा शक्ति, शक्ति भी होती है और व्यंजना शक्ति भी होती है व्यंजना शक्ति से दूसरे को भी संकेत कर देगा और अविधा शक्ति से जिस सामान्य जो व्यक्ति है उसे सामान्य जिस अर्थ है उसको भी संकेत करेगा समझ गया ऐसे ही अथ शब्द जो है अथ शब्द जो है या अथ शब्द यहां पर वाचक शक्ति से नियुक्त के आधार पर प्रारंभ अर्थ को बता रहा है और व्यंजना शक्ति से मंगल अर्थ को भी बता रहा है नहीं समझे तो तो ये मंगल अर्थ को बता रहा है तो ये जो मंगल अर्थ को बताया अब वह मंगल कुछ व्यक्ति मंगल कहते हैं कि भाई अः क्या कहते हैं कि जो है उदाहरण जो दिया कि जो हमने दही को देखा और मंगल समझ लिया बिल्ली ने रास्ता काट लिया अशुभ समझ लिया है ना जी तो ये क्या बोलते हैं कि इस तरीके से देखने मात्र से ही शुभ अशुभ का व्यक्ति बोध कर लेता है ऐसे ही शब्द का उच्चारण मात्र से ही का बोध कर लेता है, है। कर लिया जाता है। ऐसे कुछ व्यक्ति व्याख्यान करते हैं कि शब्द मंगल मंगल के रूप में, बस उच्चारण किया हो गया दूसरा कहते हैं कि भाई अथ शब्द मंगल वाचक इसलिए है मंगल अर्थ को इसलिए कहता है क्योंकि अमर कोश में ही साहै कि ओंकार कंठं या तो तस्वान मांगलिका गो भो ये पूरा पूरा सही नहीं है ध्यान रखिएगा तो कि सबसे पहले कंठ में सबसे पहले अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के हृदय में आया ओम शब्द और क्या बोलते हैं कि अथ शब्द या, या जो है ए, क्या कहते हैं कि ये ओ, ओम खम ब्रह्म है ना जी तो ये आया वेद आया परंतु यहाँ पर जो कह रहा कि ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले ओम शब्द निकला तो ये गलत है ना जी ब्रह्मा के मुख से ओम शब्द पहले निकला क्या तो उससे पहले भी जो है अग्नि बायो अंगिरा के द्वारा निकला है ना जी तो ये जो है तो इसीलिए यहाँ पर, पर तो जो भी हो ये जो हेतु देते हैं कि ब्रह्मा के मुख सब से सबसे पहले दो शब्द निकला ओंकार चाहता शब्द ओंकार और अथ शब्द ये दोनों ब्रह्मना पुरह कंठम पो ब्रह्मा के मुख से जो है कंठ को भेद करके सामने आया तस्मान मांगलिका ग्रो इसलिए ये अथ और ओंकार शब्द मांगलिक है जी ये और ओंकार शब्द क्या है मांगलिक है ये समाधान देते हैं तो मैं आपको जो समाधान दे रहा हूं जो वास्तव में होना चाहिए देखो मंगल तीन प्रकार के होते हैं मंगल वाक्य तीन प्रकार के होते हैं एक है नमस्कारात्मक क्या जी एक है नमस्कारात्मक दूसरा है दूसरा है आशीर्वादात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक तो मंगल तीन प्रकार के हो गए आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक आप कट जाएगा हाँ तो मंगल जो है तीन प्रकार के हो गए एक नमस्कार नमस्कार रूप मंगल आशीर्वाद रूप मंगल और और वस्तु निर्देश रूप मंगल हाँ। समझ गए जी तो यहां पर जैसे विश्वानी देव शब्द पराशे परम तुआ ये क्या है ये एक तरह से नमस्कारात्मक रूप मंगल है परमात्मा हम प्रार्थना कर रहे हैं मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ छिपा हुआ है सीधे नमामी नहीं पढ़ा हुआ है परंतु तो ये तो उसका ऐसा अलग भी कर देंगे यदि मान लीजिए तो नमस्कारात्मक हो गया नमामि समय शाम निर्वाण रूपम है नी तो वहां पर वो नमस्कारात्मक हो गया और प्रार्थनात्मक भी हो जाएगा प्रार्थना रूप भी मंगल हो जाएगा हे परमात्मा मुझे निर्भनता पूर्वक जो है समाप्त हुए ऐसा भी प्रद नमस्कारात्मक के अंतर्गत आ गया और दूसरा है आशीर्वाद आशीर्वादात्मक किसी को आशीर्वाद देना यह भी मंगल है तो इंद्रो स्वस्थिनो ये गया। है न साक्ष है नी यजमान कल्याण यजमान नाम सुखम भवतु यजमान नाम, नाम मंगलम भवतु इत्यादि आशीर्वादात्मक मंगल हो गया और एक है वस्तु निर्देशात्मक भाई वस्तु का निर्देश कर देना कल्याण की दृष्टि से कल्याण की भावना से वस्तु का निर्देश करना ये भी तो मंगल है ठीक है तो यहां पर मेरे दृष्टि में मैं जहां तक समझाऊ यहां पर जो मंगल है वह वस्तु निर्देशात्मा वस्तु निर्देशात्मा समझ गए जी ये नहीं तो कि पौराणिक तरह क्योंकि आप यदि सतीश जी का पढ़े होंगे तो वो भी इसी तरीके से बोले होंगे कि वो पीछे वाले कि भाई वे बस मंगलवाची क्यों मंगलवाची है तो उसमें बस केवल जो है प्राय व्यक्ति चाहे वो पौराणिक हो चाहे वो आर्य समाजी हो उदाहरण यही देता है कि बिल्ली रास्ता कर दिया, ने कर दिया। पर नहीं वास्तव में दृष्टि में होना चाहिए मैंने जो वैदिक संगति लगाया वो वस्तु निर्देशात्मक यहाँ पर मंगल है न नमस्कारात्मक है न आशीर्वादात्मक है कल्याण की भावना कल्याण के कल्याण की भावना से ही होता कोई भी शुभ कार्य तो कल्याण की भावना से किया जाता नी तो फिर यहां पर जो है किस रूप में है वस्तु निर्देशात्मक तो फिर ये कह सकते हैं भाई वस्तु निर्देशात्मक तो ये अथ पढ़ाई क्यों सीधे योगानुशासनम योगान कह देते अथ दे क्यों पढ़ा तो बस इसका उत्तर यही है इसका उत्तर ये होना चाहिए कि भाई ये तो दूसरे शिष्य को भी तो सिखाना है शिष्यों को भी तो सिखाना है वो मन में ही कर लेते ऐसा भी मन में ही कर लेते तो हालांकि इसके लिए नहीं होता है बस के लिए, परंतु जो, जो नमस्कारात्मक तो जो मंगल है तो मन में भी तो नमस्कार किया जा सकता है लेकिन आवश्यकता क्या तो उसका उत्तर है कि परंपरा ये रहे परंपरा हो पुरुष से परंपरा हो वह दूसरे भी इस बात को सीखे इसलिए यहाँ पर गुरुशिष परंपरा को रखने के लिए व्यक्ति को सिखाने के लिए, लिए लिख देते हैं समझ गए तो अभी मैंने आपको ये हुआ कि अथ शब्द के कितने अर्थ हैं और यहां पर अथ शब्द के क्या अर्थ हैं वो हमने आपको बताया पूरा भी नहीं बताया कि बस इतना बताया कि मंगल अर्थ का द्योतक है और प्रारंभ अर्थ का वाचक है या द्योतक है व्याकरण के आधार पर तो ये परंतु ये अनंतर अर्थ को क्यों नहीं बताता ये अनंतर अर्थ को क्यों नहीं बताता है इसके संबंध में हम परसों यदि रहा मैं बता दूंगा फोन से तो हम आगे क्योंकि अथशब्द की पूरी व्याख्या भी नहीं हुई है मैंने हाँ अथशब्द की पूरी व्याख्या नहीं हुई है क्योंकि ये अन्य जितने भी अर्थ है उनसे सब छठ करके यही क्यों यहां पर लिया गया यहां पर अन्य अर्थ को क्यों नहीं कहा जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा जी तो धर्म, धर्म, तो धर्म जिज्ञासा हो गया अथातो जिज्ञासा हो गया तो वहां पर अनंतर अर्थ, को बताता है। अनक, जो है, अनंतर अर्थ को बताता है उस तरीके से यहाँ पर अनंतर अर्थ को क्यों नहीं बताया इसकी चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे आपको यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं तो मंत्र पाठ मंत्र पाठ करेंगे इसको बनन थोड़ा उसके बाद फिर शुरू तो वो जो है लिख लिया कीजिएगा तो क्योंकि, क्योंकि, हाँ, क्योंकि आप जो है आ, शास्त्र पढ़ रहे हैं एक तो व्याख्यान सुनना एक अलग चीज है व्याख्यान हम आपको अभी नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आपको शास्त्र की संगति लगा रहे हैं क्योंकि तो आप वास्तव में जैसे गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा से आपने पढ़ना शुरू किया है ना तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक भी शब्द न छूटे संगति लगाने के लिए एक भी शब्द नहीं छोड़ना तो जहां पर भी शंका होगी आप इस पर एक करके विचार करके फिर पूछेंगे मैं भी मैं भी तो पूर्ण ज्ञानी हूं नहीं तो जिस समय आप पूछेंगे उस समय नहीं जवाब दे पाया तो मैं भी चिंतन करके दूंगा <laughs> चलिए मंत्र पाठ पूर्णात पूर्णस्य पूर्णमदचर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शांति शाति mm. नमस्ते <laughs>